नमस्कार मित्रों ये जो मेरा वीडियो है वो पुराल या Arms Drop केस में वाजपेयी और अडवानी ने किस तरह से आतंकवादियों को रिहा कर दिया और इसमें कोई होस्टेस सिचुएशन भी नहीं थी जैसे अफगानिस्तान में कुछ आतंकवादी प्लेन के पैसेंजर को अफगानिस्तान ले गए थे और उनको होस्टेस बना दिया इसलिए आतंकवा� लिथुआनिया नाम का एक देश है। लिथुआनिया के चार आतंकवादी और ब्रिटेन का एक आतंकवादी वो प्लेन लेके भारत की सीमा में घुस गए और प्लेन में से वो हथियार भारत के अंदर जो आतंकवादी संगठन थे उनको हथियार पहुंचाने के लिए उन्होंने प्लेन में से हथियार फेंके तो पुलिस ने वो देखा कि प्लेन में से फैंकर है इसलिए उन्होंने तुरंत एयरफोर्स को नोटिफाई किया एयरफोर्स ने उस प्लेन को आ, आ, आ, आ, कैप्चर किस तरह से किया कि एयरफोर्स के दो प्लेन उस प्लेन के पास पहुंच गए और कहा कि यदि तुम लैंड नहीं करोगे तो प्लेन को हम मिसाइल से उड़ा देंगे तो जो पाँच अतंकवादी थे चार लिथुआ तो अब सबूत उनके पास इतने सारे थे क्योंकि जो प्लेन मिला वो इलिगली भारत में घुसा था प्लेन के अंदर भी कुछ हथियार पड़े थे जो कि वो लोग गबराट के कारण फेंक नहीं पाए थे टाइम नहीं मिला था फिर जो जहाँ पे उन्होंने हथियार फेंके थे वहाँ से भी हथियार मिले बम गोले बारूद हर तरह के हथियार औ जो टेररिज्म का क्राइम आ, आ, उसमें पंद्रह साल की जेल हो सकती थी, फिर भी अदालत ने उनको सात आठ साल की सजा की। तो इसमें अडवाणी और वाजपायी ने उनको प्रेसिडेंशियल पार्डन दिला दिया। ये जो प्रेसिडेंशियल पार्डन है, वो प्राइम मिनिस्टर दिलाता है। प्रेसिडेंट है, वो सिर्फ़ फ़ाइल पे साइन करता है, नाम प्राइम मिनिस्टर होता है और प्राइम मिनिस्टर फाइल भेजता है कि इसको रिहा कर दो उसको रिहा कर देते हैं तो 2000 जो आ, 1995 में केस हुआ था जिसका 2002 में जजमेंट आया तो 2003 में वाजपायी ने लिथुआनिया के जो चार आतंकवादी थे उनको रिहा कर दिया प्रेसिडेंशियल पार्डन देके और उसके बाद ये जो प प्रेसिडेंशियल आर्डर देके रिहा कर दिया और इसमें और कुछ बड़ी बात नहीं थी रिश्वतखोरी का इमामला है आडवाणी उस समय होम मिनिस्टर थे ये दो आदमियों का काम है आडवाणी और वाजपाय अब दोनों को कितना पैसा दिया आ, माफिया आ, ये रशियन माफिया के लिए काम करते थे जो चार लिथुआनिया के लोग थे और दू パンチョ、Russian Mafia Kelly Kamkartet, Joki Puri Dunyamistorase, Atankuaduko a r Ponchate.To Isse s a f l a k t a k BJP, Hei, Wokafi, Corrupt Hei, Abmatlab Jo Abijo, Narendra Modiga, p r a c c o b t r e k i m j p k Amnetaukitarani, m a t l b BJP could accept Kareejunke Amnetao to Congress Tuke Barabaria.To Narendra Modiga, p a r b s i t a r a s लिए हाँ बाकी सब बीजेपी के नेता भ्रष्ट है लेकिन नरेंद्र मोदी सबसे अलग है तो इस हिसाब से समस्या है जो वो काफी बिगड़ चुकी है मतलब आप मानकर चले कि एक आदमी आके ठीक कर देगा तो तो वो अंधभक्ति भी वो आपकी मर्जी पर मैं ये वीडियो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि दिखाने के लिए कि बीजेपी कित उनको भी बीजेपी गवर्नमेंट के दो वरिष्ठ नेता वाजपायी और अडवाणी मतलब इसमें कोई छोटे अधिकारियों की गलती है या उनकी उन्होंने रिश्वत ली ऐसा भी नहीं है वो दो बड़े अधिकारी दो बड़े नेता अडवाणी और वाजपायी वो भी रिश्वत लेके इस तरह से आतंकवादियों को छोड़ देते हैं धन्य